ॐ ूर्भुस्व तत्सुरे भर्गोदेव से धीमह धो न प्रचो नो तो वो सन् कुर प्रजाभ्यो अभम न पशुभ्य ओम शांति शांति शां प्रदेश स्वामी जी महाराज मुनिगण जनिय मातृशक्ति आचार्य महानुभाव ब्रह्मचारीगण धर्म प्रेमी सज्जन कल मरने की बात देख रहे थे कि मरने का निश्चय है या नहीं पता नहीं कल की चर्चा से या वैसे ही मुझे तो स्वप्न भी मरने का आया मरने का नहीं आया मारने का आया वो ब्रह्मचारी साथी उनको भी पकड़ रखा है और मुझे भी पकड़ रखा है और एक वो जैसे वो ठेला होता है ना ठेढ़ लेकर के जाते हैं एक व्यक्ति वो बोरे बोरे ढोता है ऐसे ठेले पे हम सबको अलग अलग बांध रहे थे और बांध करके जलाने ही वाले थे बच गया मैं बचा विचित्र लगा है तो वास्तव में मरना तो है ही होता क्या है जीवन में व्यक्ति बहुत सारी पसंद करता है अपनी पसंदों के आधार पर जीवन यापन करता रहता है किसी को कुछ पसंद आता है किसी को कुछ पसंद आता है ये हमारे साथी विद्वान बैठे इनको पसंद है कि ऑफिसर बनना है अलग अलग पसंद है कुछ ऐसे भी हैं जो सोचते हैं वही संस्था बने और चलावे पसंद है अपनी कोई सोचता है फैक्ट्री लगे बहुत अच्छी चले मजदूर हो हमारा आधिपत्य हो पसंद है अच्छी भी पसंद होती है घटिया भी पसंद होती है पसंद अच्छी हो तो जीवन अच्छी तरह चलता है और घटिया पसंद हो तो जीवन अस्तव्यस्त हो जाता है वो सुना रहा था कि वो घरवाले ने पति देव ने कह दिया पत्नी को बुला करके कहा कि जो तू फ्रिज लाई है ये घटिया कंपनी का है और जो कूलर है तेरे घरवाले ने दिया है ये भी घटिया कंपनी का है और पांच सात चीज गिना करके सब कुछ घटिया सिद्ध कर दिया और कहने लगा मुझे लगता है कि तेरे घर वालों की पसंद ही घटिया है घरवाली ने भी उत्साहपूर्वक कहा कि तुम पारखी तो हो मैं भी जानती हूँ कि मेरे घर वालों की पसंद घटिया है इसलिए तेरे को पसंद किया अब घटिया भी पसंद हो सकती है अच्छी भी पसंद हो सकती है अलग अलग है चलिए सनातन हमारा वेद है और वेद सनातन जिसको पकड़ लेता है अथवा सनातन को जो पकड़ लेता है वो घटिया पसंद न होकर के बढ़िया पसंद होती है वेद से ज्ञान विज्ञान मिलता रहता है वेद की थोड़ी सी चर्चा करते हैं वह मंत्र की पहले भी चर्चा हुई है और अनेक बार दूसरे लोगों से भी आपने चर्चा सुनी है अस्वत्थे वो निषदनमणे वो वसतिष कृता एक उपमा दे दी जीवन की जी रहे हैं हम करें अस्वत्थ्य वो निषदनम हमारा ठहरना बैठना कहाँ है अस्वत्थ के ऊपर है अस्वत्थ पीपल को भी कहते हैं और अस्व माने कल न होना ऐसा भी जीवन की एक स्थिति बताई कि जैसे पीपल के ऊपर बैठे हों अथवा कल का जीवन न हो ऐसा हमें ज्ञान करके चले दूसरा कहा पर्णय वसतिष्कृता पर पीपल का पत्ता जैसे पत्ते के ऊपर एक बूंद होती है उस बूंद जैसा हमारा जीवन है बड़ा विचित्र सा लगता है कि वेद ने कैसी कैसी उपमाए दी हैं और पत्ता भी पीपल का ही लिया है दूसरे पत्ते नहीं लिए दूसरे पत्ते क्यों नहीं लिए क्योंकि जब हवा चलती है तो आम का जो वृक्ष होता है उस पर हवा थोड़ी सी ज्यादा होती है तब प्रभाव पड़ता है दूसरे भी वृक्ष देखेंगे लेकिन पीपल का ऐसा स्वभाव ऐसे पत्ते हैं वे कि थोड़ा सा हवा का झोंका आया तो वो हिलने लगते हैं कांपने लगते हैं पत्ते तो कह रहे हैं कि जैसे पीपल के पत्ते के ऊपर बूंद है और थोड़ा सा हवा का झोंका आवे और झोंका आते ही वो पीपल का पत्ता हिलेगा और हिलते ही बूंद गिरेगी कहने लगे कि ऐसे ही जीवन है हमारा शरीर के अंदर प्राण है और शरीर को पीपल का पत्ता समझे कि पता नहीं कब हवा का झोंका आवे और झोंका आने पर ये कब वो बूंद की तरह ये प्राण निकल जावे करें क्या कहने लगे कि सनातन को अपनाओ जो सदा से चला आया है सनातन की परिभाषा बड़ी बिगाड़ी लोगों ने कहते हैं हम सनातनी हैं और हमारे वैदिक धर्मी कहते हैं कि हम सनातनी हैं वो हमें सनातनी नहीं मानते और हम उनको सनातनी नहीं मानते दोनों में भेद बहुत अंतर है बहुत बड़ा भेद है अंतर है स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपनी जीवनी लिखी कल्याण मार्ग का पथिक और वो लिखते हैं कि जिस समय पिताजी बरेली में थे उस समय ऋषि दयानंद भी बरेली में पधारे थे कह रहे हैं कि पिताजी ने एक पाचक रसोईया रख रखा था ब्राह्मण था पूर्विया पूर्विया शायद वो पूर्वी उत्तर प्रदेश को बोलते हैं वहाँ का ब्राह्मण रखा हुआ था लिखते हैं कि मेरे ताऊ अर्थात पिताजी के बड़े भाई नानकचंद इनके पिताजी का नाम था वो ताऊजी जी वहाँ घर पर रुके हुए थे और वो पंडित जी जो थे ब्राह्मण जो थे पाचक जो थे रसोई में तभी प्रवेश करते थे स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनने के बाद ही रसोई में प्रवेश होता था चौका लगा करके ही वो भोजन बनाते थे इससे अलग कोई घुस नहीं सकता था दूसरे वस्त्रों में साधारण वस्त्रों में धोती पहन करके घुसेगा वो कहते हैं ताऊ जी को हुक्का पीने का शौक था वो दाल रख कर के ब्राह्मण पाचक रसोई में चूल्हे के ऊपर दाल चढ़ा करके कहीं चला गया घर पे कोई था नहीं और नहीं था तो वो ताऊ जी का हुक्के की इच्छा हुई अब किससे आग डलवा में तो स्वयं ही तमाकू रखा और हुक्के के लिए अंदर चले गए रसोई में आग डाल ली वो डाल ही रहे थे कि इतने में ही पाचक आ गया पाचक आया तो आग बबूला हो गया कहने लगा कि मेरा सारा का सारा किया कराया आपने बर्बाद कर दिया अरे तुम बिना धुले हुए वस्त्र और ऐसे ही घुस गए स्नान किया नहीं रसोई में जब पहुंचे और बड़ी डांट लगाई खिन्न हो गए बेचारे स्वामी श्रद्धानंद जी के ताऊ आ बैठे खाट के ऊपर और जब शाम को भाई आए तो उदास देखा उदास देखा तो पूछा भी हो क्या गया कहने लगे लगे लगेरे तुम्हारे तो नौकर भी हमें डांटते हैं यहाँ नौकर को बुलाकर कि नानक चंद जी ने जब उनके सामने डांटना प्रारंभ किया तो नौकर कहने लगा कि साहब हमने झूठ भी बोली चोरी भी की ठग्गी भी की लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा मतलब क्या हुआ वो सनातन धर्म इसी को मान रहे थे कि चोरी कर लो भले ही कोई बात नहीं दूसरे को ठग लो झूठ बोल दो कोई बात नहीं लेकिन धर्म नहीं छोड़ा हमने सनातन अर्थात ना धोकर करके ही हम तो रसोई में प्रवेश करते हैं ये सनातन उन्होंने परिभाषा कर ली माने सनातन को कितना संकुचित किया ये सनातनी ब्राह्मण आप इतिहास पढ़ेंगे ये मुस्लिम लोग जो होते थे गाँव के कुएं के अंदर गाय का मांस डाल देते रात में और जब पूरा गांव सुबह सुबह पानी भरने जाता और भर लेता और पी चुके होते तब घोषणा करते थे अरे इस कुएं में तो गाय का मांस डाला हुआ था तुम भ्रष्ट हो गए और कुछ कट्टरवादी जो सनातनी अपने आप को ब्राह्मण कहते थे उनको कह देते अब देखो तुम अपने में रखोगे या क्या करोगे और वो तथा कथित सनातनी छोड़ देते थे उनको कह देते तुम भ्रष्ट हो चुके तुम तो अब इस जाति में नहीं रह सकते यवन हो गए मरिच्छ हो गए मुस्लिम हो जाओगे बहुत सारा ऐसा इतिहास रहा हमारा और ऋषि दयानंद सनातन किसको कहते हैं कि सनातन वही है जो कभी पुराना नहीं होता जो सृष्टि के आदि से चला हुआ है वो सनातन है और सनातन हमारा वैदिक धर्म है वेद के अनुकूल जो आचरण है ये सनातन है तो कह रहे हैं कि पर्ण वसतिषता हमारा जीवन जो है पत्ते के ऊपर जैसे बूंद हो ऐसे है पता नहीं कब छिटक जाए चला जाए जी रहे हैं किसी से पूछते हैं भी क्या कैसा जीवन चल रहा है तो उत्तर आता है कि जी रहे हैं जी रहे हैं माने व बहुत दुखी है तो ये जीना भी क्या जीना है आगे कह रहे हैं कि गो भाज इत किला सा था। जीवन जीना है जी कैसे रहे गो भाज गोभाज माने गो कहा इंद्रियों को और भाज माने भोगने वाला इंद्रियों के द्वारा इस संसार को भोगने वाला मनुष्य बना हुआ है अब ये गो भाज बन गया इंद्रिया राम बन गया सब कुछ अच्छा लगता है हमें भी अच्छा लगता है मैं तो कह दिया करता हूँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता संसार पीछे चर्चा ही कर रहा था और वो ऋषि कहते हैं कि जब तक लोगों को संसार अच्छा लगता है तब तक मुक्ति नहीं होती अब हम अपना आकलन कर सकते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए या संसार चाहिए यदि संसार अच्छा लग रहा है तो मोक्ष और मुक्ति तो बहुत दूर है और हम अपना आकलन करते हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बहुत सुख दिखता है इसमें और सुख दिखता है तब तक ईश्वर की तरफ तो बढ़ावा होगा नहीं गो भाजे इंद्रियाराम हो गई कह रहे हैं कि इंद्रियों के प्रसंग में आकर के व्यक्ति उस क्षण जीवन को नहीं देखता उसी में रमा रहता है लगा रहता है व्यक्ति चाहता क्या है कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो जाए बहुत बड़ा राज्य मिल जाए सारा आधिपत्य मेरा ही हो भूल जाता है कि आधिपत्य आ भी गया तो कितने दिन का रहेगा एक किसान को कहा कि भाई चलो जितने में तेरे पैर रखे जाएंगे उतनी भूमि तेरी किसान ने कहा कि बहुत अच्छा हम तो थोड़ी देर में ढेर नाप देंगे एक शर्त कहा कि लेकिन सूर्यास्त से पहले लौट करके जितनी भूमि में आ गया तो वो तेरी दौड़ना शुरू किया सुबह सुबह और सुबह सुबह दौड़ना शुरू किया और शर्त ये कि सूर्यास्त से पहले लौटना है सूर्य को देखता रहे अभी तो बहुत दूर है दौड़ता रहा दौड़ता रहा और जब देखा कि भी सूर्य तो ढल सकता है वापस लौटा दूरी बहुत हो गई थी इतनी दूरी के वो धीरे चले तो पहुंची न पावे सूर्य अस्त से पहले दौड़ना शुरू किया बहुत ज्यादा दौड़ा थक गया हाँपने लगा और जैसे तैसे सूर्यअस्त होने से पहले पहुंच ही गया और इतना परेशान इतना थका कि उसके प्राण ही निकल गए अब उसने भूमि तो ना पी सब कुछ किया लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा लगता है संसार के लोग भी ऐसे ही लगे हुए हैं रोग हैं शरीर में रोग ठीक कर सकते हैं लेकिन नहीं चलते एक बात बड़ी अच्छी लगी थी मुझे पूज्य आचार्य जी ने शायद मैसूर में कही थी रोगों का मूल कारण बताया बहुत अच्छा लगा था मूल कारण कह रहे थे कि हम अपने आत्मा के विपरीत चलते हैं ये मुख्य कारण है रोग का यदि मेरे अंदर ये रोग है तो बहुत बार अपनी आत्मा के प्रतिकूल चल रहा हूं मैं और जब जब व्यक्ति आत्मा की प्रतिकूल चलता है तो मन का संतुलन बिगड़ता है और मन का संतुलन बिगड़ता है तो शारीरिक संतुलन भी बिगड़ता है शारीरिक संतुलन बिगड़ेगा तो रोग आएंगे ही आएंगे बहुत अच्छा लगा उस समय और अनेक बातें वहां मिलती रही पीछे मैं आपको बता ही रहा था वो तीन बातें केवल दो तीन मिनट का उपदेश वो आने वाले थे भारद्वाज हंसराज भारद्वाज साहिब ऐसा नाम राज्यपाल वहाँ के आरसमाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम वेद कन्नड़ भाषा में अनुदित किया था तो उसका विमोचन होना था उनके हाथों पब्लिक बहुत आई थी आने से पहले कुछ लोग बैठे थे तो एक व्यक्ति कहने लगा कि उपदेश दो जी कुछ सुनाओ और जब आचार्य जी ने मुझे कहा कि आप सुनाओ तो मुझे संकोच हुआ मैंने कहा जी आप ही कहिए तो वो दो तीन मिनट का उपदेश ऐसा लगा कि कमाल हो गया तीन वाक्य बोले थे केवल उनको उपदेश क्या दिया कहने लगे कि जब ऐसा आपके सामने कोई भोजन आ जाए और हमारे प्रतिकूल हो और मन में ये संकल्प विकल्प चलने लगे कि इसको खाऊं या न खाऊं खाऊं न खाऊं तो क्या करें नहीं खाना ओहो कमाल हो गया ऐसी स्थिति अनेक बार हमारे सामने आती है रोग है शुगर का और रसगुल्ले और बर्फी आ गई सामने और अंदर चल रहा है हृदय भी धड़कने लग गया करें कि खाऊं या नहीं खाऊं खाऊं न खाऊं और व्यक्ति खा ही लेता छोड़ता नहीं और जब नहीं छोड़ता तो उस समय स्थिति आप देखना कि उसकी क्या होगी एक तो आत्मा भी धिक्कारेगा और वो शारीरिक रोग है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा बहुत बड़ी बात लगी कि मैं खाऊं या नहीं खाऊं जब ऐसा विकल्प और संकल्प चल रहा हो तो छोड़ देना चाहिए उसमें ज़्यादा लाभ होगा दूसरी बात उनको कही एक और वाक्य बोला जब ऐसी स्थिति आए कि हम कुछ देना चाहते हैं सामने वाले को और जब ये सामने वाले को देने लगे और मन में आया कि दूं या न दूं ये बातें चल पड़ी इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए कहने लगे दे देना चाहिए उसमें ज्यादा शांति मिलेगी अरे दूसरा वाक्य भी बहुत बड़ा लगा मुझे और स्मृति पटल पर उसी समय छप गया था तीनों वाक्य उपदेश घंटों के देते हैं लोग लेकिन ये दो तीन मिनट का ही उपदेश था बड़ा आनंद आया व्यक्ति सोचता है कि दे दूं या न दूं और कई बार सोचता है कि वे नहीं देते रख ही लेता है उस समय हम मानसिक अपना आकलन करते हैं निरीक्षण करते हैं तो पता लगेगा कि मन यही कह रहा था दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता लेकिन रोक लिया और तीसरा जो वाक्य था कह रहे थे कि जब ऐसा अवसर आ जाए कि कोई व्यक्ति हमें कुछ दे रहा है और देने लगे और उस समय यदि हमारे मन में ये आवे कि लूं या न लूं लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो कहने लगे कि छोड़ देवे उसको न लेवे ज्यादा आनंद आएगा माने देने किसी को देने में वो इच्छा हुई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए तो दे ही देना चाहिए और जब लेने का अवसर आया लूं या न लूं तो न ले में तो ज्यादा शांति मिलती है लेकिन विपरीत देखते हैं बहुत सारे लोगों का वो क्या बोलते हैं हम तुम्हारे घर आएंगे तो क्या खिलाओगे और तुम हमारे घर आओगे तो क्या क्या लाओगे स्थिति ही विपरीत क्यों सोचता है व्यक्ति क्योंकि विकास हो गया हमारा एक कवि ने विकास की परिभाषा लिखी कि विकास हो गया कहने लगे कि हम छे भाई और दो बहने दो कमरे एक पंखा और चार छ चार पाई सायकाल जब होता था तो सोचते थे कि कोई व्यक्ति आए और हम भोजन करें माने कोई अतिथि आए और हम मिलकर के भोजन करें कहने लगे कि आज भी हम छह भाई हैं और छह अलग अलग कोठिया हैं। एक कोठी में दस कमरे हैं दसों में एक एक पंखा है और एक एक में डबल बेड है आज हम सोचते हैं ये कब जाए और हम भोजन करें क्योंकि हमारा विकास हो गया अतिथि आया बैठा है और पति पत्नी इंतजार कर रहे हैं कब ये निकले और हम अलग से बैठ करके इकट्ठा भोजन करें विकास की बात की कहने लगे जब दरार पड़ती है तो दीवार खड़ी होती है चाहे हृदय की दरार हो चाहे जमीन की दरार हो जब दरार पड़ती है तो दीवार खड़ी होती है जब दीवार खड़ी हो जाती है तो एक तरफ से चिल्लाहट की आवाज आती है और एक तरफ से ठहाके की आवाज आती है लेकिन ये नहीं पता लग रहा कि इस चिल्लाहट को सुन करके ठहाका लग रहा है या ठहाके को सुन कर चिल्लाहट हो रही है लांग करके दीवार को जाकर के पूछ नहीं पा रहे कि भाई तू चिल्ला क्यों रहा है रो क्यों रहा है क्योंकि हमारा विकास हो गया विकास की परिभाषा आप देखिए है, सोचते हैं कि हमारा बहुत विकास हुआ है बहुत बड़ा मकान तो बनाया दो प्राणी हैं दीवार खड़ी हुई है पड़ोस में भाई है भाई दुखी है लेकिन लांग करके हम पूछ नहीं पा रहे क्यों हम तो विकसित तो हो, हो चुके ये तो बहुत दरिदर है इसके पास क्यों जावे आह कहने लगे कि जब देव लेना हो और विकल्प चला के लेवे न लेवे तो छोड़ देने में ही ज्यादा लाभ है वहां ब्राह्मण के कुछ गुण लिखे गुण लिखे ना यजनम याजनम अध्ययन अध्यापनम और दानम प्रतिग्रह वा दानम प्रतिग्रह की जब ऋषि दयानंद बात को करते हैं तो प्र, प्रतिग्रह को जब खोलते हैं करें कि लेना नीच कर्म है ऋषि दयानंद संस्कार विधि में वाक्य डाला इसकी व्याख्या करते समय करें कि लेना नीच कर्म है लेना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी विकल्प क्या दिया कि ब्राह्मण ले सकता है कब पढ़ा करके यज्ञ करके और साथ में कहा कि दानम दान भी देवे वो लेकिन आज के पंडित लेना है देना नहीं है हमने व्याख्यान दिया महाराज हैं सफेद कपड़ों में दाढ़ी बड़ा रखी है बाल भी लंबे लंबे हैं, अथवा कोई लाल वस्त्र वाला है व्याख्यान दिया एक घंटे का इंतजार कर रहे हैं कि कब लिफाफा आएगा और लिफाफा जब आ जाता है तो लिफाफे को फाड़ के देखते हैं फूक मारी देखा ठीक है रख लिया कम दिखे तो वहीं लिफाफा फेंक दिया जाता है देखे लिफाफा फेंकते हैं और कह रहे हैं इसमें और डालो डालने भी पड़ते हैं उन बेचारों को बेजती के कारण क्योंकि बेजती होगी समूह में ये तो फेंक दिया इसने लेके नहीं जाएगा अब है क्या वो ले ले रहा है ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण को लिखा है कि देना भी चाहिए वो केवल लेना तो नीच कर्म लिखा है ऋषि ऋषिदयान ने मुझे लगा कि उस दिन जब तीन वाक्य आचार्य जी ने बोले थे वो तो मुझे ब्रह्म वाक्य लगे बहुत आनंद आया जब व्यक्ति के अंदर ये आए कि खाऊं न खाऊं तो न खाने में लाभ है जब देने की बात आवे देऊँ न देऊँ तो देने में लाभ है और जब लेने की बात आती है लूं या न लूं तो छोड़ने में लाभ है बड़ा आनंद आया लेकिन वर्तमान में विपरीत दिखता है गो भाज इत केला सथक कहने लगे कि वो पत्ते के ऊपर जीवन है पता नहीं कब हवा का झोंका आए और बूंद टपक जाए गिर जाए और हम इंद्रियाराम हो गए इंद्रियों में रमण कर रहे हैं केवल और केवल संसार दिखता है और संसार जब दिखता है तो व्यक्ति दुखी बहुत होता है रस तो आता है हमने इन बड़ों बूढ़ों से सुना है कि वो कुत्ते वाली हड्डी है कुत्ते वाली हड्डी माने वो सूखी हड्डी पड़ी होती है और कुत्ता उसको लेकर के उसको चूसने लगता है तो उसमें से रस नहीं निकलता उसी के दांत में से खून रक्त बहने लगता है और वो जब दांत का रक्त जीवा पे लगता है तो उसको लगता है इसमें से रस आ रहा है और छोड़ना नहीं चाहता ओहो, बड़ों का अनुभव बड़ों ने कुत्ते वाली हड्डी कहा साक्षात दिखने लगा कि संसार में रमण तो कर रहे हैं लेकिन वहां से सुख नहीं आ रहा ये तो हमारा ही रस टपक रहा है और उसी से हम सोचते हैं कुछ मिल रहा है भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता तपोन तप्तम वपता भोग हमने भोग भोग सके लेकिन भोगों ने ही हमें भोग लिया लगा कि वही कुत्ते वाली हड्डी चूस रहे थे कि हमारा ही सब कुछ निकल गया भोगना तो संसार को चाहते थे कि लेकिन संसार ने ही हमें निचोड़ दिया देखा हो वो जाला बनाती है मकड़ी और मकड़ी जाला बनाने के बाद वो रख देती है जाला रखा और कोई मक्खी बैठती है तो तत्काल फँसती है फंसने के बाद आपने देखा हो मकड़ी ऐसे पकड़ लेती है और उसका सब कुछ चूस लेती है रस निकाल लेती है और फोका फोलक फोलक छोड़ देती है ऐसे ही लगता है कि संसार को चले थे हम चूसने संसार को भोगने चले थे लेकिन संसार ने में हमें भोग करके ऐसे फोका फोका छोड़ देता है। जाओ आप तपो न तप्तम तपस्या तो करने चले थे लेकिन तपने ही हमें तपा दिया देखते हैं गृहस्थी लोग और वो श्लोकलिखन मु क्षात न क्षमया गृहोचित सुखम त्यक्त न संतोष सोढ़ा दुस्सहशीतपवन क्लेशान तपत तप ध्यामश निणन शंभोपद तत्त्कर्म यदेव मुनि तैस्तर फलैर अरे कर्म तो वो हमने सारे के सारे किए थे जो ऋषियों ने किए ऋषियों ने सहन किया हमने भी सहन किया ऋषियों ने भी घर को छोड़ा हमने भी छोड़ा ऋषियों ने भी तपस्या की सर्दी गर्मी भूख प्यास को सहन किया और हमने भी किया ऋषियों ने भी ध्यान लगाया लेकिन हमने भी ध्यान लगाया अंतर क्या था कह रहे हैं कि ऋषि लोग समर्थ होते हुए क्षमा करते थे क्षांतम और अ, हम असमर्थ होते हुए दूसरे को क्षमा करते थे क्षमा तो दोनों ने किया लेकिन भिन्नता बहुत थी घर छोड़ते थे ऋषि लोग स्वेच्छा से घर छोड़ते थे और हम अपनी मजबूरी से घर छोड़ते हैं कमाने के लिए जाना ही पड़ेगा विदेश में सोढा दुस्सह शीत ताप पवनम ऋषि लोग स्वेच्छा से वो सहन करते थे सर्दी गर्मी लेकिन हमें तो मजबूरी में जाना पड़ता है कि खेत में पानी देना ही पड़ेगा सर्दी के महीने में रात में ऊपर से चंद्रमा पूर्णिमा जेठ की दोपहरी में वो गुडाई करनी ही पड़ेगी मजबूरी है ऑफिस जाना ही पड़ेगा ऋषि लोग स्वेच्छा से करते थे ध्यातम वित्त महर निशम ऋषियों ने शंभू का उस ईश्वर का ध्यान किया ध्यान हमने भी किया लेकिन पैसे का ध्यान किया करें कर्म वही के वही किए लेकिन जो फल ऋषियों मुनियों को मिला वो हमें नहीं मिला क्यों नहीं मिला भोगा न भुक्ता वयमेव भुगता हम ही भोगे गए हम ही ठगे से रह गए और जो व्यक्ति इन गो भाजे इत किला सत इसी में ठगा सा रह जाता है तो ऋषि कहते हैं कि भाई जो परणय वो वसतिस्कृता ये बूंद तो टपकेगी टपकेगी और बाद में पश्चाताप हाथ लगता है इसलिए सावधान वेद सावधान करता है हम इंद्रिया राम हो हम ईश्वर और धर्म की शरण में रहे हम सनातन की शरण में रहे जिसने सनातन को पकड़ा वो जो सदा सुख आनंद है रसो वही सह उस रस में तृप्त हो जाएगा और जिसने सनातन को छोड़ दिया वो आनंद से तृप्त नहीं हो सकता इतना ही वाणी का विराम शांति दौ शांतिरक्ष शांति पृथिवी शांतिराप शांतिषधय वनस्पत शांतिर्विश्ववा शांति ब्रह्म शाति सर्व शातिशरव शाति ओ, शांति शांति शांति वैदिक धर्म की जय हो जय हो जय हो जय हो अमर रहे जलती रहे ऊंचा रहे ओ